हेलो फ्रेंड्स मैं हूं नंदिनी और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार कितनी खूबसूरत है ना ये प्रकृति क्या इसकी खूबसूरती को शब्दों में बांधा जा सकता है नहीं बस हम इसे फील कर सकते हैं इसकी अनुभूति कर सकते हैं हवा पानी आकाश सूर्य मिट्टी इन्हीं से तो मिलकर सारी सृष्टि बनी हमारा शरीर बना और इन्हीं पांच तत्वों से ही तो हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो चलिए बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास की जितनी प्राचीन ये सृष्टि है उतनी ही पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा है ये भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है प्राचीन काल में ना तो औषधियाँ थी ना डॉक्टर्स थे ना ही हॉस्पिटल थे लेकिन फिर भी लोग बहुत सुख से रहते थे और स्वस्थ रहते थे जैसे जैसे औषधियों का प्रचार प्रसार बढ़ता गया लोग प्राकृतिक चिकित्सा को भूलते गए और धीरे धीरे इसका लोप हो गया लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक चिकित्सा के पुनर्निर्माण का श्रेय पाश्चात्य देशों को ही जाता है जैसे जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका स्विट्जरलैंड और सबसे रोचक बात यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा को फिर से प्रतिष्ठित किया पाश्चात्य देशों के प्रसिद्ध एलोपैथिक डॉक्टर्स ने तो आइए औषधियों से मुक्त कर दें इस जीवन को और एक कदम बढ़ाते हैं प्रकृति की ओर प्राकृतिक चिकित्सा की ओर अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि स्वस्थ शरीर एक वरदान है और अब मैं पूछती हूँ आपसे एक प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्राकृतिक चिकित्सालय कब कहा और किसके द्वारा खोला गया भारत में सर्वप्रथम प्रथम प्राकृतिक चिकित्सालय कब कहा और किसके द्वारा खोला गया अगर आप नेचुरोपैथी के संबंध में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं और आपके मन में है कोई प्रश्न नेचुरोपैथी के बारे में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्वस्थ रहें खुश रहें क्योंकि खुश रहने से ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है ओम शांति नंदिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी तरह से आपने नैचुरोपैथी के इतिहास के बारे में बताया हमें सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं चाहूँगा कि आप बीच बीच में इस तरह से नेचुरोपैथी के छोटे छोटे टिप्स हमें बताते जाएं और कभी नेचुरोपैथी के इतिहास के बारे में भी इसी तरह की बातें हमें और भी सुनाते जाएँ तो चलिए जो प्रश्न आपने पूछा वो प्रश्न का उत्तर यही है भारत में उन्नीस में पुणे ज़िले के पास में उर्ली नामक स्थान पर पहला प्राकृतिक संस्थान की स्थापना हुई और जिसकी शुरुआत भारत के महान महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैंने कहा कि आज नेचुरोपैथी पे बात करते हैं तो हमारे साथ मानस जी जुड़े हुए हैं तो मानस जी से सीधे बात करते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन जीरो सुनते रहो मुस्कराते रहो फर्स्ट आपके हाथ में आज के इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान मानस जी हैं जो नेत्रपेथ और योगा ट्रेनर हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और आप अभी यूपी में अपना आश्रम चला रहे हैं जिसमें इसी सेवाओं को देते हैं तो बड़ा अच्छा लगा और मुझे आपका नंबर यहाँ किसी ने दिया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा की चलो एक बार बात करते हैं और आपने यस कहा मुझे बहुत अच्छा लगा मानस जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सबसे पहले तो आपको और जिन श्रोताओं तक मेरी ध्वनि पहुंच रही है उन सभी को हृदय से नमस्कार करता हूं जी जी जी जी जी जी, जी।, जी, जी।, जी।, आ, जी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपको यहां इंट्रोड्यूस करते हुए और आपसे बातें करेंगे क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा जो समूह है नेचुरोपैथी की तरफ से योगा की तरफ आकर्षित हो रहा है और निश्चित तौर पर ये चीजें जो है हमारी पुरातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है हमारी नेचुरल हेल्थ से जुड़ा हुआ है और एक तरफ हम नेचुरल हेल्थ थेरेपी की तरफ बढ़ तो रहे हैं और एक तरफ हमारा नेचर जो है नेचर के साथ हम लोग जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं हमारा टूटता जा रहा है दोनों चीजें एक तरफ हम नेचर की तरफ हेल्दी होने के लिए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो है नेचर के साथ जो समन्वय बिठाना है उसका बैलेंस में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी है और ये सारी चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि हम लोग बहुत देर हो गया जागरूक होने में ताकि वो चीजें जो हमारे पास थी वो चीजें धीरे धीरे खो रही है लेकिन फिर भी आप जैसे जो नेचर नेचुरपेथ हैं योगा ट्रेनर हैं इनके मार्गदर्शन में फिर से लोग जो हैं समृद्ध हो रहे हैं और नेचर की तरफ आकर्षित होते हुए नेचुरल जो थेरापीज हैं उसको समझते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा फील करते हैं बहुत सारी ऐसी मेजिकल चीजें हैं कि हम लोग घर के अंदर हमारा किचन है या हमारा जो डेली रूटीन में हम जो खाना खाते हैं उन्हीं को थोड़ा सा अगर बदलाव उसमें कर देते हैं तो हम अपने हेल्थ को बहुत सुंदर और अच्छा बना सकते हैं तो आइए मैं चाहूंगा मानस सिर्फ आपका नेचुरोपैथी से जुड़ना कैसे हुआ वो सबसे पहले हमें वो कहानी बताइए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ चिकित्सा या पैथी की दृष्टि से अगर न देखें जी जी तो ये हमारे कल्चर का हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है बिल्कुल और ये इस हिस्से को हम बखूबी देख सकते हैं आ, वेद में देख सकते हैं या आयुर्वेद में जो बेसिक आयुर्वेदा है उसमें देख सकते हैं तो बहुत सारी बातों में जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है वैदिकता है प्राचीनता उसमें हम देख सकते हैं हम्म तो ये प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ चिकित्सा नहीं है ये जो है जीवन की एक आदर्श पद्धति है आइडियल लाइफ स्टाइल है हुँ, हुँ, हुँ, तो अभी जैसे कि आपने कहा कि खान पान अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो कुछ लोगों की हेल्थ अच्छी हो सकती है हुँ, हुँ, तो खान पान इसका सिर्फ एक पार्ट है हुँ, खान हुँ, पार का एक पार्ट और जी आ, और इसमें क्या होता है तीन चार पार्ट और आ रहे हैं कि जीवन में एक तो हमारा जीवन जो दिनचर्या है क्योंकि तो दिनचर्या के साथ हमारे लाइफ में उस दिनचर्या के अकॉर्डिंग हम पढ़ने में फॉलो करने में दिनचर्या को बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग एनर्जी मिलती है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। अब अब मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है कि जो दिन में जागता है और रात में सोता है हम्म प्राणी रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं प्राणी रात में जागते हैं उनको रात में जागने से ही वो एनर्जी मिलती है वो दिन में जागेंगे ज्यादा तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी रात में सोएंगे तो हम्म हम्म तो मनुष्य का कर्म है कि वो दिन में जागता है और रात्रि में सोता है तो लोगों इस कर्म को बिगाड़े Hmm. तो जो एनर्जी हमको मिल रही है कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है यूनिवर्स से एनर्जी मिल रही है सोलर सिस्टम से एनर्जी मिल रही है जी, नेचर से एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी का फ्लो hmm. हम जिस समय पर लेना चाहिए ले पाते hmm. और नेचुरोपैथी में बहुत सारी टीका सबसे जो ऊपर है वो है एनर्जी का फ्लो क्यूँकी एनर्जी ऊर्जा ही सबसे सूक्ष्माती सूक्ष्म है वो सूचमा सूच में तो दिनचर्या पहले परिवर्तित होती है और दिनचर्या की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होती है और ये कई सर्वे भी इसका सर्वे कर सकते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में कंटिन्यू बहुत वर्षों से जागते आ रहे हैं उनकी हेल्थ कैसे है उनकी लाइफ स्टाइल कैसे है और जो ब्रह्म मुहूर्त में नई जगह नौ सोकर की, तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसे है बदलाव तो यहाँ से होता है बदलाव होता है कि जो लोग मानते सत्य है सत्य क्या है सत्य लिटरेचर सत्य नहीं है, तो है. तो आयुर्वेद और एलोपैथ के बहुत सारे सिद्धांतों में अंतर है ही, ही. हम ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद जा रहे हैं लेकिन कुछ सिद्धांत हम एलोपैथ का फॉलो कर रहे हैं एलोपैथ के सारे सिद्धांत गलत नहीं है लेकिन अभी जैसे में खाने का जो डाइट सिस्टम तरीके से बताया जाता है कि आप हर पेट ब्रेकफास्ट कर लीजिए फिर दोपहर में लंच भी करिए रात में हल्का खाइए हाँ पर फाइव एलिमेंट के अकॉर्डिंग व्यक्ति कौन अपनी कैसे दिन भर में वर्क कर रहा है कौन परिश्रम कर रहा है किस वक्त पर उसके आधार पर जो है डाइट सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है बिल्कुल आप देखते होंगे कि बैंक में काम करने वाले या जो इस तरह से ऑफिस वर्क टेबल कुर्सी के साथ में बैठ के कर रहे हैं मूविंग चेयर पे कर रहे हैं या कर रहे हैं लोगों को डायटीज माइग्रेन डिप्रेशन इन सबकी बीमारियाँ बहुत होती तो डायबिटीज सबसे कॉमन है बिल्कुल बिल्कुल इन्ही को डायबिटीज क्यों हो रहा है उसका भी रिजन लोगों को जानना चाहिए क्योंकि ही सबसे गड़बड़ हो रहा है क्योंकि वो भोजन को जो दोपहर में कर रहे हैं उसमें जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है हाँ। अर्थ एलिमेंट सबसे देर में पसता है अर्थ एलिमेंट डाइजेस्ट देर में होता है तो अब जो इम्यूनिटी है उसको पांच घंटे डाइजेस्ट करने में लग जाएगा जो है दिमागी का, का तो दिमाग परिश्रम में भी बहुत एनर्जी लगती है बिल्कुल बिल्कुल उसकी इम्यूनिटी वहां पर लगे की उसकी इम्यूनिटी वहां पर लगे इम्यूनिटी ही कंफ्यूज हो जाती है और अंत तो गई डाइजेशन सिस्टम के ऊपर पूरी इम्यूनिटी काम नहीं कर पाती और नीचे से पैंक्रियाज को सबसे पहले अटैक करती है तो दूसरी चीज आ रही है मूविंग चेयर पे कोई भी बैठ है तो कभी स्ट्रेट नहीं बैठ ऑफिस में लोगों को मूविंग चेयर चाहिए बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट ना बैठने के कारण जो है उसकी जो बैठने की स्थिति है वो आगे और पीछे पीछे स्पाइन आगे उसका जो पैंक्रियाज है उसको कर रही है दबा रही है टाइम पर फेस कर रही कि जिस टाइम पर ऊपर से आहार लिया गया है बैंकियाज पर पूरा लोड आ रहा है इसलिए ऐसे लोगों को डायबिटीज अधिक होता है तो ये दिनचर्या हमने एक एग्जांपल दिया बिल्कुAn, बिल्कुAn, सारे लोगों को तो शायद करने का मौका दे दो एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन सबके साथ उसका एक न एक इतिहास जुड़ा होता है बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोगों को जेनेटिक होता है वो भी चाहे तो जेनेटिक जो होता है वो ना हो क्योंकि जेनेटिक भी किसी को हो रहा है तो वो भी एक टाइम पर आ रहा है बहुत कम केस होते हैं कि तो आ, बर्थ के टाइम से जिनको होता है बिल्कुल बिल्कुल दूसरा लाइफ स्टाइल हो गई तीसरा जो आ, हो गया कि फाइव एलिमेंट फाइव एलिमेंट का ट्रीटमेंट हम इसको फाइव एलिमेंट ट्रीटमेंट की दृष्टि से नहीं देखते हैं हम इसको जीवन के साथ में देखते हैं क्योंकि बहुत सेंटर खोल लेते हैं ओपन कर लेते हैं शहरों में खोल लेते हैं हाईवे के किनारे खोल लेते हैं और उसमें आ, जो वो फैसिलिटी देते हैं आसपास में गाड़ी मोटर उतने सारे पे पौधे नहीं है चिड़ा नहीं है नेचर ठीक से उसकी स्थिति नहीं है और मसाज या कुछ दो चार ट्रीटमेंट और सिर्फ किसी के आधार पर नेचुरोपैथी का नाम देते नेचुरोपैथी का मतलब है कि नेचुरोपैथी के लिए जब हम पहुंच गए तो हमारा पैर जमने से है ज्यादा टाइम अर्थ एलिमेंट मिलती हवा हमको शुद्ध मिलती रहे अग्नि तत्व हमको पर्याप्त मिलता रहे आकाश तत्व के नीचे कुछ देर बैठ करके आकाश तत्व की ले सके और जल तत्व के पास बैठ करके लेने का मौका मिले तो ये में कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं अब क्या है कि उसके साथ में कुछ ट्रीटमेंट है कि जो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करते हैं जैसे स्टीम बात हो गया मड थेरेपी हो गया होम्योपैथी हो गया एक पंक्चर और सुजोग तो ये सारी चीजें ऐसे ट्रीटमेंट के साथ में सपोर्ट करते हैं जाए जल्दी से जल्दी कोई हील हो जाए बिल्कुल बिल्कुल तो, मानस जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपनी कहानी जरूर बताइए हमें की नेचुरोपैथी से आपका जुड़ना कैसे हुआ आ, लेकिन उसके पहले आइए हाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बात ही प्यारा सगीर आप सुन हैं विशेष आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में सुनते रहो बिल दिलाते रहो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 कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चलेने इतनी शक्ति हमें दे लगा का मन का विश्वास कमजोर होना हर तरफ जुल्म है बे बसी है आदमी We will be together. है फिर से न गुजरे आने वाला वो कल है सोना हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल बोना इतनी शक्ति हमें दे जी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ी अच्छी बातें हो रही की नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट किस तरह से मिलता है और हमारा जो है लाइफस्टाइल जो चेंज हो गया है धीरे धीरे हमारा जो है वो चीजें किस तरह से बीमारी का कारण बन रहा है वो भी आपने जानने की कोशिश की मानस जी ने बताया तो चलिए फिर से एक बार मानस जी स्वागत है और मैं चाहूंगा की आप अपनी स्टोरी बताइए नेचुरोपैथी से कैसे जुड़ना हुआ सभी को फिर से नमस्कार जी नेचुरोपैथी से मैं कहूँ तो मेरा जुड़ना बचपन से हुआ है आ, मेरे फादर होम्योपैथी डॉक्टर रहे और नहीं। नहीं। वो योग के जो है डेली प्रैक्टिशनर थे अभ्यासी थे और योग साथ एक समाज सेवी थे तो लोगों को समाज सेवा के तो माध्यम से किस में जब भी जोड़ा तो योग उन्होंने जरूर जोड़ा साथ में और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट इन सब भी संचालन किया तो उनके साथ में जो है करीब सात साल छः साल की ऐसे से ख्याल से वो मुझे पास में बैठ आते थे तो वो अनुलोम करते थे ध्यान करते दे थे तो मन अनुलोम विलोम ध्यान करता था और साईं मत से जुड़े हुए थे तो साईं हमारे मतलब वो आ, एक साईं है हमारे ही शहर में प्रतापगढ़ जिले में तो करते तो हैं तो वहीं से होगी क्योंकि एचपैथ से जुड़ अध्यात्म से जुड़ गए तो प्रकृति से जुड़ गए तो उसके बाद ये क्रम थोड़ा चलता रहा और मैं हसीद्वार में देव विश्वविद्यालय में के बाद देव विश्वविद्यालय में मैंने एक सामान्य सा कोर्स किया लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला Hmm. जो लोग शायद अदर यूनिवर्सिटी में जो दो, दो तीन साल में नहीं सीख पाते वो हमने वहाँ पर एक अरे वा आ, hmm. बहुत टफ वहाँ का रूटीन और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल सब कुछ एकदम बहुत ही परफेक्ट hmm. तो उसके बाद जो है उसके बाद यात्रा प्रारम्भ हुई और इसी फील्ड में काम करने का मौका मिला तो पहले जो है डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन होते थे अभी जो जैसे इग्नो कर तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से डिस्टेंस लर्निंग के एजुकेशन थे, थे। तो मैं राज संबंध जैसे नेचुरल प्लेस में वहाँ का कोआर्डिनेटर रहा हु. और फिर तरह से मैं दो तीन साल तक राजस्थान में कार्य करते हुए टू थाउजेंड ट्वेंटी मैं गुजरता अच्छा। और उसमें जो है गांधी आश्रम परिवार से जुड़ना हुआ तो गांधी आश्रम परिवार से जुड़ा रहा और उनके साथ उनके इवेंट्स या इन सब चीजों में वो हमारे होती थी तो उनको सपोर्ट करता रहा टू 2014 में उनका एक ट्रस्ट है गांधी आश्रम के अंदर प्रायोग ट्रस्ट के नाम से और जो काक चिकित्सा और योग केंद्र बहुत पहले ही से बना था तो उस ट्रस्ट में जो है मेरा फिर कार्य शुरू हुआ हुँ, हुँ. और वहां से अलवरत 2021 तक मैंने बहुत कार्य किया बहुत सारे इवेंट किए और पूरे तो गुजरात को ये समझ लीजिए हमसे जुड़ गया कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से हुँ. और तो उसके बाद फिर एक इच्छा थी कि अब तो आश्रम बनाकर कार्य करना है दूसरी इच्छा थी कि पिता मेरे वृद्ध हो रहे हैं तो उनकी सेवा भी करनी है हम्म हम्म तो मैंने सब कुछ त्याग करके सिर्फ सेवा के भाव से सबसे पहले घर पे आया। घर मेरा प्रतापगढ़ है ये प्रयागराज पास अच्छा पर आया और ईश्वर की अनुपम्पा पिछले साल मेरे फादर एक्सपायर कर गए हम्म मदर मदर है मदर के साथ में रहता हूँ तो माता जी और मेरी फैमिली है वाइफ दो बेटे हैं तो हम सब मिलकर के इन सब चीज़ों को करते हैं आ, और यहाँ पर हमने आश्रम जैसा छोटा सा बनाया हुआ है और उसके माध्यम से लोग जो है योग सीखते हैं और आर्थिक चिकित्सा सीख और बहुत सारे लोग ठीक आते हैं हालांकि अभी इस क्षेत्र में आया और कम है और ट्रीटमेंट वालों की बहुत कमी है क्योंकि लोगों को जरा जरा से छोटे छोटे रोग में जो वो जाकर के मेडिकल स्टोर डॉक्टर से मिल करके दवाइयां खा लेते हैं नहीं, नहीं, ये ये अगर ये जो है तीव्र रोग है एक्यूट डिजीज और तो ये जो दवाइयां छोटे रोगों की हैंजीज की ये जो है फ्यूचर में क्रॉनिक डिजीज को बनाने का कारण जो है होता समझ यह कोई ये सबसे पहले काम करना पड़ेगा तो लोगों को उसमें अवेयर करना तो अभी यहाँ पर उसी यात्रा के अंतर्गत हम इसी तरह से चल रहे हैं थोड़ी साधना हो जाती है थोड़ी सेवा हो मिलकर। जाती है और थोड़ा कुछ लोगों को ज्ञान दे देते हैं जी मानस जी काफी अच्छी बात है आपने बताया कैसे आपका नेचुरोपैथी से जुड़ना हुआ सुनकर अच्छा लगा में और बचपन से ही आपको इन चीजों के प्रति आकर्षण रहा क्योंकि आपके पिताजी होम्योपैथिक डॉक्टर रहे और वो भी नेचर के साथ जुड़े रहे हैं तो नेचुरली आपको जो है बचपन से ही इसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई और धीरे धीरे आप इन्हीं चीजों को करने के लिए अग्रसर भी रहे और आज एक अच्छे अच्छे नेचुरोपैथ बनकर आप सेवा दे रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सेवा भाव से इन चीजों को करते हैं और कहना चाहूँगा जी, जी जी बात में कहना चाहूंगा अपने जीवन में ऐसी फीलिंग मुझको ऐसी फीलिंग हमेशा से रही है बहुत पहले हो गई कि मेरा जो जन्म है वो किसी प्रयोजन से हुआ है नहीं, और नहीं, उसी प्रयोजन को करने के लिए मुझको कार्य करना है जो रास्ता मिलता है उसको तो की दिशा समझनी चाहिए ज्यादातर तो लोग अपने जीवन में परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने जीवन का प्रयोजन नहीं मालूम होता जिनका अपने बिल्कर. जीवन का प्रयोजन नहीं मालूम है वो जो है ध्यान अवस्था में जा करके खास करके ध्यान से ही मिलेगा तो में जाकर के अपने को खोजे तो जीवन जो है बहुत तो बहुत तो ही धन्वाद अपने, आ, एक छोटे से शहर में मैं बैठा हूँ और आपने मुझको सुना और मुझको कहा तो उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं जी जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी खुशी हुई कि आप बहुत ही अच्छी तरह से नेचुरोपैथी पे काम कर रहे हैं सेवा कार्य समझकर सरोकार लोगों के कल्याण हद सरो कर रहे हैं तो मैं जाते जाते एक और बात पूछना चाहूंगा क्या जैसे कि आजकल जो आपने जिक्र भी किया मेरा प्रश्न यही था कि लोग थोड़े थोड़े अंतराल में जैसे कि सर दर्द हो गया बुखार हो गया इन सभी चीजों के लिए तुरंत ओलोपैथी टैबलेट लेते हैं और आधा एक घंटे में ठीक होना चाहते हैं तो ये जो मानसिकता बनी है गोली लो झटपट ठीक हो जाओ तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं बात के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है जो आपने बताया है तो इससे कैसे क्या हम लोग नेचुरल तरीके या ट्रीटमेंट को समझ ले तो हम भी ऐसा नहीं है कि भाई टाइम बहुत लगता है नेचुरोपैथी में तो आप इस विषय को लेकर क्या बताना चाहेंगे आम जनता के लिए जी जी आपने एक डिजीज या तीव्रोग की की जो जी। सबसे पहले इसी को समझना है और इसको समझ लिया तो लियापैथी सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा नॉलेज तो आवश्यक है क्या करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो है आ, आ, मौसम छह छुवे हैं ठीक है छह ऋतुए पूरे भर में आती हैं और तीन तरह के मौसम आ जाते हैं बरसात गर्मी ठंडी हम्म हम्म जब मौसम परिवर्तन होता है तो शरीर बॉडी के टॉक्स निकालना चाहती है क्योंकि आपने ठंडी में जो आपने जिस में रहते वो पूरा पूरा चेंज हो रहा है अब बॉडी अगले मौसम के लिए प्रिपेयर करना चाह रही है आपको तो। उस उस दौरान में टॉक्सिन निकालती है टॉक्सिन निकालते समय फीवर भी हो सकता है जुकाम भी आ सकती है होते हैं से कुछ एक आ सकते हैं और ऐसे समय पर जैसे ही ये चीजें आए उस समय पर भोजन का लोड जो है तुरंत जो है रोक देना चाहिए और जिस कफ जिससे संबंधित जो समय दोष बढ़ा है उस उसके लिए जो है जो सही आहार है या का स्वरस है उसको एक सीमित मात्रा में एक सही अंतराल पे लेना चाहिए की जैसे सुबह मिले और शाम को मिलिए और उसके अतिरिक्त बाकी जैसा रहन सहन होना चाहिए वैसा रहन सहन जो है अपना कर लिया तो अपने आप मेरे यहाँ किसी को फीवर का कोई पेसेंट आता है तो उसको हम तीन दिन उसको हम डेढ़ दिन में ठीक करते हैं और किसी डेंगू होता है तो उसको तीन दिन में ठीक करते हैं डॉक्टर तो ठीक नहीं होता है तो और उस करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट हमने दिया ही नहीं हाँ उसको सिर्फ रास्ता बताया सही और लोग ठीक स... ठीक भी तो ये समझना पड़ेगा और बहुत ज्यादा समझ के समझे ही लोग कोई इसमें प्रवेश करेगा वैसे ही वो आगे और जानना चाहेगा और जानने के लिए ज्ञान के द्वारा चारों तरफ खुले हुए बिल्कुल <laughs> बिल्कुल मानास जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आइए मित्रों आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं मैं चाहूँगा मानस जी को और थोड़ा सा हम लोग सुनना चाहेंगे एक पांच छः मिनट मुझे लगता है कि कुछ एक जो रिसेंटली अभी के समय में जिन केसेस पर उन्होंने काम किया है वो अनुभव शेयर करना उनसे सुनना चाहूँगा मैं एक दो पेशेंट्स का तो मुझे लगता है कि आप सभी रेडियो सुनने वालों को नेचुरोपैथी का जो कमाल है या ट्रीटमेंट है वो कितना सिंपल और कितना अच्छा है और कितनी बड़ी बीमारियां हो लेकिन उसके लिए आप तैयार हो होंश्चित तौर पे अगर आपके पास एक अच्छा नेचुरोपैथ है तो उससे आप गाइड लेके गाइडेंस लेके आप अपने आप को हील कर सकते हैं ट्रीट कर सकते हैं अच्छा बना सकते हैं आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर दूध पेशेंट्स uh, के अनुभव सुनेंगे मानस जी से आप सुन रहे हैं जी 107.8 एफएम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ सुनते रहो मुस्कराते रहो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जी जी हमारे साथ है और योगा ट्रेनर तो जी मैं कि हाल ही में अभी जो जो एकदम से जो है सीजन में बदलाव आ गया देखें हम लोग तो इस बार गर्मी में भी बहुत ज्यादा मौसम जो है चेंज हो गया था बारिश आई ठंडक आई तो अभी भी जो है बहुत ज्यादा बाढ़ का समस्याए अलग अलग जगह पे थोड़े थोड़े अंतराल में होते रह रहे हैं तो ऐसे में मुझे लगता है कि काफ़ी पेशेंट्स भी आप ट्रीट तो कर रहे होंगे एक आध दो अच्छे केसेस के बारे में बताइए जी जी हाँ देखिए जो ये टाइम है जी दो तीन कारणों से होता है क्योंकि इसमें एक जो है कफ प्रवृत्ति बढ़ सकती है हम्म हम्म ठीक है अगर सुबह यार बहुत ज़्यादा पंखे में हो गया ज़्यादा कफ दोष हो जाता है जी जी उसके अलावा जो है जैसे इस समय जो है ह्यूमिडिटी जो है उसके ना जो है लोगों को फीवर वगैरह आ जाते हैं थ्रो प्रकोप बढ़ गया इस समय थ्रो के प्रकोप के कारण मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया ये सारी चीज़ें जो है आ रही हैं और पानी जहां ही भी बिगड़ता है पानी आजकल शुरू हो जाता है ज़्यादातर जो है जो जमीन का पानी है तो उस वजह से कुछ बीमारियां हो जाना भैजा हो जाना कालदा हो जाना और उसके साथ साथ जैसे ये के केस जो है इस समय पर श्रावण मास में ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं हम्म तो इसमें देखिए श्रावण महीने से इस समय की बात कर रहे हैं वो मास एक तो सबसे पवित्र मास है पूरे बारह महीने में हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ठीक है पवित्रता उसमें इसलिए दी गई है क्योंकि इससे यह सब मौसम जिस समय आपकी पाचन बंद हो जाती है क्योंकि तो नमी जो है वातावरण में पर्याप्त मौजूद है तो हमारे बॉडी में भी नमी पर्याप्त मौजूद हो जाती है नमी के कारण आपके शरीर पानी और भोजन दोनों की आवश्यकता कम हो जाती है और सबसे ज्यादा को जो है बैलेंस तो जो है ज्यादा अच्छा होता है तो ज्यादा पीना चाहिए ठीक है, है क्योंकि पानी जितना पिएगा वो यूरिन के साथ मिलेगा पसीने के साथ लेगा लेकिन भोजन को जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि जैसे इसमें लोग देते हैं तो में आगे महीने डेढ़ महीने दो महीने में किसी ना किसी बीमारी को बुलावा दे देते हैं ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की बात है तो वो ये है कि ऐसे समय को जो है बहुत हल्का कर देना चाहिए और इस चीज को हम बहुत धर्म जैन धर्म सीख सकते हैं चल वगैरह का जो टाइम होता है आपने एक उस समय उनका आहार होता है वो किस तरह से हो जाता है बिल्कुल तो इसलिए इस मौसम को चुना गया है कि इसमें व्यक्ति ज्यादा योग भी नहीं कर सकता ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता ज्यादा श्रम भी नहीं करने इस मौसम में वर्जित और कर सकता चीजों को में रखें और थोड़ी मालिश वगैरह करते रहे क्योंकि मालिश मा जो अभ्यंग होता है वो कहीं ना कहीं से स्किन को जो है स्टाइन पर बचाता है खास करके क्योंकि मालिश जरूरत है है बहुत बारिश चलना फिरना ये सब होता है तो अभ्यंग जो है बहुत काम देता है जो है इसमें और शरीर के टेंपरेचर को मौसम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का बहुत ही अच्छा जो है ये रोल निभा तो अगर आहार में किस का आहार लिया जाए देखिए इस समय हरी सब्जियों का जो है वर्जित हो जाता है बारिश के महीने में ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल तो हरी सब्जियों के सेवन की जगह जो सब्जियाँ हल्की सब्जी होती है जिसको वादी नहीं कहलाते जैसे आ, हो हो गई गई और क्या और तर तरई बोलते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो इस तरह से कुछ सब्जियाँ जो होती हैं कि जो बहुत भारी नहीं करती हैं बॉडी को हल्की होती हैं और वादी नहीं होती ऐसे सब्जियों का बहुत बिना करना चाहिए और ऐसे समय में जो है मूंग का पानी जो है पी सकते हैं बहुत ही फायदेमंद है की दाल बनती है तो उस तरह से उसको उबाल करके उसका पानी या पतली मूंग की दाल कर सकते हैं तो ये सब चीजें ध्यान देना जरूरी है भोजन में गरिष्ठता नहीं होनी चाहिए इस मौसम में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है पानी हमारा शुद्ध होना चाहिए हमेशा बिल्कुल बिल्कुल चलिए मानव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा हमारे सभी जो विशेष रेडियो लिसनर है रेडियो सुनने वाले भाई बंधु है उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि एक जो एक्सपीरियंस पर्सन जब बात करता है तो निश्चित तौर तो पे एक अलग जो है उसकी पहचान बनती है और कुछ एक्सपीरियंस भी देना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल सुनाए जी एक्सपीरियंस अच्छी इस मौसम का नहीं है कुछ आपने बात कही थी तो मैं सभी मौसम को इंक्लूड करके थोड़ा शेयर करूंगा बिल्कुल मोतिया बिम जो है जो आमतौर पे भी प्रचलित बीमारी हो गई है मिट्टी चिकित्सा से बहुत ही अच्छे से निकाला जा सकता है घूमट मिट्टी पट्टी अगर आप कोई कंटिन्यू रखे मोतिया बिंब पर अच्छा असर पड़ता है इस तरह से आयुर्वेद में रसायन कुछ होते हैं कुछ फर्स होते हैं जिनको रसायन बोलते हैं जैसे अपया अंधा हो गया ग्रामी हो गया अमलताज हो गया तो इस तरह से रसायन है गिलोय हो गया तो रसायनों का प्रयोग उनका जो प्रयोग जिस शरीर के जिस लिए है ठीक है या जिस, जिसको खत्म करने के लिए अथवा जिस लिए फायदेमंद है अगर इसका प्रयोग किया जाए तो रसायन जो है या जो इम्बेलेंस हो जाता है हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं तो उसका सबका जो है निदान इन रसायन छिपा हुआ है रसायनों का जो है उपयोग अलग अलग जगह के अलग अलग लिए जैसे दामी का उपयोग आप करते हैं मस्तिष्क कंटकाली का उपयोग आप करते हैं जो है फेफड़े के लिए औरत में आप उपयोग करते हैं जो है अपार और लीवर के लिए उपयोग करते हैं जो है आंला जी जी बोलते भूई आमला उपयोग करते हैं और गिलोय जो है बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और टेंपरेचर को मेंटेन रखता है तो इस तरह से रसायनों का प्रयोग जो है बहुत ही अच्छा तो रसायनों का प्रयोग नेचुरल ने में भी आता है आयुर्वेद में भी आता रसायन का जो स्वरस का प्रयोग है वो नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत भी आता है तो काफी मैंने देखा है कि बहुत ऐसे रोगी जो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन तीन तीन चार चार चार से है या माइग्रेन है िया है ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ पंद्रह दिन में ही, ही हो गए जी, और अभी हैं अभी एक एक मिर्गी का पेशेंट बच्ची और काफी साल से जो है मिल्क, आ, वो स्ट्रगल कर रही थी वो आ, वन मंथ में जो उस हो गए और अभी जो हीलिंग है वो तीन महीने तक चलती रहेगी उसकी हमारे साथ हुँ, तो इस तरह से रिजक सभी रोगों में बहुत ही अच्छा है लेकिन उसको पूरा सिस्टम के साथ अपनाने की जरूरत पड़ती है एलोपैथी में सिस्टम नहीं है ज्यादा नहीं होम्योपैथी में भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसमें लाइफ स्टाइल को तो पहले समझनी ही पड़ती है चलिए मानस सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे अच्छा लगा आपको सुनकर और आशा करूँगा हमारे जो रेडियो सुनने वाले हैं उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा तो चलिए फिर हम लोग मानस जी से और भी विषय को लेकर बीमारी को लेकर भी नेचुरोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है कैसे वो ठीक हो सकते हैं इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे ही और आज के लिए जो उन्होंने ज्ञानवर्धक बातें हमें शेयर किया अपना अनुभव शेयर किया इसलिए उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मानस जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत साथ साधा आपको भी बहुत पुनः <laughs> जी जी शुक्रिया तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए और नेचुरोपैथी की जो बातें आपको सुनाई गई उसका कुछ प्रयोग भी आप जरूर करें ताकि आपको उसका अनुभव हो और आप अपने नए पीढ़ी नए बच्चे जो नए न्यू जनरेशन आएगी उनके प्रति भी उन लोगों को पहले से अगर आप नेचुरोपैथी का अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको देख वो भी सीख जाएंगे और वो भी नेचर से जुड़े रहेंगे अगर आप इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि नए जनरेशन को हम तो ये दे ना ही नहीं अम, दे ही नहीं पाएंगे इसलिए आप प्रयोग करें तो आने वाली जनरेशन भी इसका प्रयोग करती रहेगी इन्हीं शुभाशाओं के साथ सभी हेल्दी रहे वेल्दी रहे खुश रहे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते हम गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो